विनय पत्रिका विन्यावली रुचिर रसना राम राम राम क्यों न रटत सुमिरत सुख सुकृत बढ़त यज्ञ अमंगल घटत बिन समुषाल दिन करके उदय जैसे से तिमिर तो तोम फटत जो गाग जप विराग तप सुटत भेतहरि सुनाम गुंजाटतर हे सुंदर जीब तू राम राम क्यों नहीं रटती जिस राम नाम के स्मरण से सुख और पुण्य बढ़ते हैं तथा पाप और अशुभ घटते हैं राम नाम स्मरण से के बिना ही परिश्रम के कलयुग के कटु और भयानक पापों का जाल वैसे ही कट जाता है जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार का समूह घट जाता है राम नाम को छोड़कर योग यज्ञ जप तप वैराग्य और तीर्थाटन करना वैसा ही है जैसे संसार रूपी गजराज के बांधने के लिए धूल के कणों की रस्सी बटना अर्थात जैसे धूल की रस्सी से हाथी का बांधना असंभव है वैसे ही राम नामहीन साधनों से मन का परमात्मा में लगना असंभव है सुंदर राम नाम रूपी चिंतामढ़ी छोड़ तो विषय रूपी घुघचियों को देखकर उन पर लाल रही है तेरा यह दुक्ष लोभ दे कर ही तुलसी तुझे फटकार रहा है राम राम राम राम राम राम जपत मंगल मुदम उदित हो तलिमल छल छपत कहु के लहे फल साल बबुर बीज बपत जन जनम जाज गपत का करम गुण स्वभाव सपके तपत राम नाम महिमा की चर्चा चले चपत साधन बिनु से भिनु सकल गलपत कल गल कलयुगर बन जब पुल नाम नगर खपत छो प्रतीत प्रीति हृदय सुथिर रथपत वन किए रावन रिपतुल राम नाम के जप से कल्याण और आनंद का उदय होता है और कलयुग के पाप तथा छल छिद छिप जाते हैं बबूल का बीज बोकर आज तक किसने आम के फल पाए अतु व्यर्थ गप्पे मारकर अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म को नष्ट मत कर गप्पों का फल तो दुर्गति ही होगा इसलिए राम नाम जप इसी में कल्याण है काल कर्म गुण सत्वरज और तम और स्वभाव ये सभी के सिरों पर तप रहते हैं अर्थात इनके प्रभाव से सभी को दुख भोगना और कर्म करना पड़ता है परंतु श्री राम नाम की महिमा की चर्चा आरंभ होते ही ये सब जप जाते हैं इनका कोई प्रभाव नहीं रह जाता इसलिए राम नाम का जप कर लोग बिना ही साधनों के सारी सिद्धियाँ पाने के लिए व्याकुल हैं पर यह कब संभव है हाँ कलयुग का ढेर का ढेर बनिज व्यापार मालमत्ता नाम नगर में खप जाता है अर्थात कलयुग का पाप समूह राम नाम के प्रताप से नष्ट हो जाता है नाम में विश्वास और प्रेम करने से हृदय भली भांति स्थिर शांत हो जाता है राम जी के नाम ने रावण सरीखे शत्रु और तुलसी सरीखे पतित को भी पावन कर दिया है पावन प्रेम राम चरण कमल जलम ला परम राम नाम लेत हो तुलभ सकल धरम जो गिबेरम बे कर बे कह कदू कठोर सुनत मधुर नरम जन भरम प्रभु को हो ही सब ही की शरम श्री राम चंद्र जी के चरण कमलों में विशुद्ध निष्काम प्रेम का होना ही जीवन का परम फल है राम नाम लेते ही सारे धर्म सुलभ हो जाते हैं वैसे तो योग यज्ञ विवेक वैराग्य आदि अनेक कर्म वेदों में बतलाये गए हैं जो सुनने में तो बड़े ही मधुर और कोमल जान पड़ते हैं परंतु करने में बड़े ही कटु और कठोर हैं इसीलिए हे तुलसीदास सुन और जान बूझ इस भ्रम में मत फूल, तू तो उस प्रभु का ही दास हो जा जिसे सब की लाज है राम से प्रीतम के प्रीति रहित जीव जायत सुख सुख मान लेत सुख सो समुझ कियत। जह तह जही जो नि जनम महिता तु तुलसी प्रभु सुजत गाय न सुधा प्रियत श्री राम सरी प्रीतम से प्रेम न करके यीव व्यर्थ ही जीता है अरे जिस विषय सुख को तू सुख मान रहा है तनिक विचार तो कर वह सुख कितना सा है जहाँ जहाँ जिस जिस योनि में पृथ्वी पाताल और स्वर्ग में तूने जन्म लिया तहाँ तहाँ तूने जिस विषय सुख की कामना की वही प्रारब्ध के अनुसार तुझे मिला परंतु कहीं भी तू परम सुखी तो नहीं हुआ क्यों मोह में फंस फटे आकाश के सीने में तल्लीन हो रहा है भाव यह है कि जैसे आकाश का ना असंभव है वैसे ही सांसारिक विषय भोगों में आनंद मिलना असंभव है इसलिए हे तुलसी यदि तुझे आनंद ही की इच्छा है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुंदर गुणगान कर अमृत क्यों नहीं पीता जिससे अमर होकर आनंद रूप ही बन जाए तो सो हों फिर फिर हित प्रिय पुनीत सत्य वचन कहत सुन मन गुन समझी क्यों न सुगम सुमग गहत छोटो बड़ो खोटो खरो जग जो जहम रहत अपनो अपने को भलो कहु को नहत विधिलभ लभ अवधि सुख सुखे दुख दहत बस लो पशुपाल छोरत नहत विषय बुध निहार भार सिर कांधे जो बहत जोहि जियजान सठ तू साती सहत पा जो कही घृत विचारु हरिन बारी महत तुलसी तुताहि शरन जाते सब लहत अरे जीव मैं तुझसे बार बार हितकारी प्रिय पवित्र और सत्य वचन कहता हूँ इन्हें सुनकर मन में विचार कर और समझ कर भी तू सुगम और सुंदर रास्ता क्यों नहीं पकड़ता अर्थात श्री राम की शरण क्यों नहीं हो जाता छोटा बड़ा छोटा खरा जो जहाँ संसार में रहता है उनमें बता ऐसा कौन है जो अपना भला न चाहता हो ब्रह्मा से लेकर छोटे छोटे कीड़े तक सुख से सुखी होते हैं और दुख से जलते हैं पशुपालक ग्वाले की तरह परमात्मा जीवरूपी पशुओं को अज्ञान से बांधता ज्ञान से खोलता और उन्हें कर्मों में जोतता है विषयों के सुखों को देख वे तो सिर के बोझे को कंधे पर रखने के समान है अर्थात विषय सुख में सुख है ही नहीं इस तरह मन में समझकर कर मान जा अरे मूर्ख क्यों कष्ट सह रहा है निक विचार तो कर मृग तृष्णा के जल को मत कर किसने खींच पाया है अर्थात असत संसार के काल्पनिक पदार्थों में सच्चा सुख कैसे मिल सकता है हे तुलसी तू तो उसी प्रभु की शरण में जा जिससे सब कुछ प्राप्त होता है ताते हो बार बार देव द्वार पर पुकार करत आरती न दीनता कहे प्रभु संकट हरत लोक पार्कल शोक बिकल रावण डर दर डरत कासुन सकुचय कृपालूनर शरीर धरत कौशिक मुन तीय जनक सोच अन झरत साधन कहसेल भय सोन समुझि पड़त केवट खग सबर सहज चरण कमल नरत सन्मुख तोत तो नाथ पुतरु सुफरू फरत बंधु भैर कपि विभीषण गुरु गलान गरत सेवा के राम किए सरिस भरत सेवक भयो पवन पुत्र साहिब अनुभरत नाम राम सब को सुर ढर तुम जाने बिनु राम पचपत जग मरत परिहरी छल सरन गये तुलसी होते तरत हे नाथ मैं तुम्हारे शिष्य भाव को जानकर द्वार पर पड़ा हुआ बार बार पुकार रहा हूँ कि हे प्रभो तुम दुख नम्रता और दीनता सुनाते ही रहो सारे संकट कर हो जब रावण के भय के मारे इंद्र कुबेर आदि लोकपाल डर कर शोक से व्याकुल हो गए थे तब हे कृपालू तुमने क्या सुनकर संकोच से नरसरी धारण किया था यह समझ में नहीं आता कि जो विश्वामित्र अहल्या और जनक चिंता के अग्नि में जले जा रहे थे वे किस साधन से शीतल हो गए गुह निषाद पक्षी जटायु सबरी आदि स्वभाव से ही तुम्हारे चरण कमलों में रत्न नहीं थे किंतु हे नाथ तुम्हारे सामने आते ही इन बुरे बुरे वृक्षों में भी अच्छे अच्छे फल फल लग गए भावजा की निषाद सबरी आदि पापी भी तुम्हारी चरणागति से तर गए अपने अपने भाई के साथ शत्रुता करने से सुग्रीव और विभीषण बड़े भारी दुख से गले जाते थे हे राम जी तुमने किस सेवा से रीछ उन्हें भरत जी के समान मान लिया हनुमान जी तुम्हारी सेवा करते करते तुम्हारे ही समान हो गए हे राम जी उन हनुमान जी का नाम लेते ही तुम सब पर भली भांति प्रसन्न हो जाते हो यह सब क्यों हुआ दुख नम्रता और दीनता के कारण ही तुमने ऐसा किया इसलिए हे नाथ तुम्हारी रीझने की रीत न जानने के कारण ही जगत अनान्य साधनों में पच पचकर मर रहा है तुम दुखियों नम्रों और दिनों पर प्रसन्न होते हो या जानकर जो तुम्हारी शरण हो जाए वह तो तर ही जाता है क्योंकि कपट छोड़कर तुम्हारी शरण में जाने से तुलसी जैसे जीव भी तो संसार सागर से तर गए